ओम श्री श्रीपरमात्म नम अथ चतुथ्याय श्रीभगवाच इम विवश्वते योग विवश्वान्नमन प्राह मनोरीवा कविब्रवीत पदछेद इमं विवस्वते प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान्न मनवे मनुह इच्छा वक अब्रवीत अन्वय शब्दार्थः अहम् मैंने इम इस अव्ययम अविनाशी योगम योग को विवस्वते सूर्य से प्रोक्तवान कहा था विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनवे मनु प्राह कहा और मनुह मनु ने अपनी पुत्र राजा पुत्रक राजइ्वाकूसी अब्रवीत कहांपरा प्राप्त इमं राज विदुह सकाल नेह महताेद परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुह सह कालन इह महता योगः नष्टः शब्दार्थः महतान्वय हे परप अर्जुन एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम् परंपरा से प्राप्त इम इस योग को राजर्षय राजर्षियों ने विदुह जाना किंतु उसके बाद सह वह योग योग महता बहुत कालीन काल से इह, इस लोक में नष्टः लुप्त प्रायः नुप्तप्रायो गया सखा चेति योग भक्सी मे सखाचे रहस्यमेतुत्तम पदछेद से योगः प्रोत्त पुरातन भक्त असी मे सखा चाहती रि उत्तमम् अन्वय एवं शब्द मे मेरा भक्त भक्त च और सखा प्रिय सखा असी है इसलिए सह एव वही अयम यह पुरातन पुरातन योग योग अद्य आज माया मैने ते तुझको प्रोक्त कहा है ही क्योंकि इत यह उत्तम बड़ा ही उत्त तम रहस्यम रहस्य है गुप्त रखने हय अर्था गुप्तरख्य हर्जुन उवाच अपरम भोज परन्म विवस्वतः कथमेत विजानी ओ प्रोवा पदछेद अपरम भवत जन्म परन्म विवस्वत कथमेत विजानीय ऑद प्रोक्त अन्वय एवं शब्द आपका जन्म जन्म तो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 कि विजानी समझुकी ऑपहीने आद कलियादि में सूर्यशी यह योग प्रोक्तवान कहा था श्री भगवाच बहूनी मे व्यतीता जन्मा तव चाजुन तान्य हम वेदर्वाणी न त्थ परेद बहूनी मे व्यतीता जन्मा तवचाजुन तानि अहम वेद सर्वाणि सर्वाणी न ेथ पर अन्वय शब्दार परतप हे परंतप अर्जुन अर्जुन में मेरे च और तव तेरी बहूनी बहुत से जनमानी जन्म व्यतीतानी हो चुके हैं तानी उन सरवाड़ी सबको त्व तू न नी वे जानता किंतु अहम मैं वेद जानता हूँ अजोपी सन्न व्यत्मा भूता नामीश्वरिशन प्रकृति स्वामिष्ठा संभवाम्यात्मया अजह पदछेद अज अव्यत्मा भूता ईश्वर अकृतिम स्वामधिष्ठा संभवामी आत्मया अन्वय इवशा अहम् मय अजह अजन्मा और अव्यत्मा अविनाशी स्वरूप सन होते हुए अपि भी तथा भूतानाम समस्त प्राणियों का ईश्वर ईश्वर सन होते हुए अपि भी स्वाम अपनी प्रकृतिम प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करके मायाया अपनी योगमाया से संभवामि प्रकट होता हूँ यदा यदा धर्म से क्लार्भवती भारत अभ्यूतथान धर्म से तदात्म सृजाम्य हम यदा यदादा धर्म ग्लानि भवति भारत अभ्युत्नम धर्म से तदा सृज अन्वय शब्द भारत हे भारत यदा यदा जब जब धर्म धर्म की ग्लानि हानि और अधर्म से अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवती होती है तदा तब तब ही ही अहम मैं आत्मान अपनी रूप को सृजामी रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों की सम्मुख प्रकट होता हूँ परित्राणा साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवामी युगे युगे पदछेद परित्राणा साधुना विनाशायच दुष्कृताम दुष्कृता धर्म संस्थापनाथय संभवा युगे युगे अन्वय एवं शब्दाथ साधूना साधुपुरुषों साधु का परित्राणाय उद्धार करने के लिए दुष्कृताम पाप कर्म करने वालों का विनाशाय विनाश करने के लिए क्या और धर्म संस्थापनार्था धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में संभवा प्रकट हुआ करता हूँ जन्म जन्मकर्म च मे दिव्यं यो वेत्तीत त्यक्तुनर्जन्म नहीं सर्जुन पदछेद जन्मकर्मच मे दिव्यम ये तत्व त्यक्वा देहम पुनः जन्म नएति एति सह अर्जुन अन्वय शब्दार्थः अर्जुन हे अर्जुन मे मेरे जन्म जन्म च और कर्म कर्म दिव्य दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं एवं इस प्रकार यह जो मनुष्य तत्व से वेत्ती जान लेता है सह वह देहम शरीर को त्यक्त्वा त्याग कर पुनः फिर जन्म जन्म को न एति प्राप्त नहीं होता किंतु माम मुझे ही एति प्राप्त होता है भय क्रोधा मन्मया मापाश्रिता बहो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव आगता पदछेद वीतराग भय क्रोधा मन्मया मश्रिता बहव ज्ञानतपसा पूता मद्भाव आगता अन्वय शब्द वीतराग भय क्रोधा जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मनमयाह जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे ऐसे माम मेरे उपाश्रिता आश्रित रहने वाले बहव बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान तपसा ज्ञान ज्ञानरूपतप से पूता पवित्र होकर भावम मेरे स्वरूप को आगता प्राप्त हो चुके हैं ये यथा प्रपद्यथ भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मं पार्थ मनुष्यास पदछेद ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथा एव भजामि अहम् मम वर्त अनुवर्तन्ते पार्थ मनुष्यास अन्वय शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन ये जो भक्त माम मुझे यथा जिस प्रकार प्रपद्यन्ते भजते हैं अहम् मैं भी तान उनको तथा एव उसी प्रकार भजामी भजता हूँ क्योंकि मनुष्या सभी मनुष्य सर्वश सब प्रकार से मम मेरे ही वर्तमार्ग का अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं कांचनत कर्म सिं यई देवता क्षिप्रि मनुषे लोक सिर्भव कर्मजा पदछेद कामण सिद्धि यजते इवता हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्म जा अन्वय शब्दार्थ इनुष मनुष्य लोके लोक में कर्मण कर्मों के सिद्धि फल को कांचन चाहने वाले लोगता देवताओं का यजंती पूजन किया करती हैं ही क्योंकि उनको कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सिद्धि छिप्रम शीघ्र भवति मिल जाती है चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुड़कर्म विभागश ती विधिकर्ता पदछेद चाण्य मैं सृष्ट तस्य विभाग ती विद्धि अकर्ता अव्य अन्वय एवं शब्दार्थ चातुर्वर्ण्यम ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण गुणकर्म विभागश गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मैं मेरे द्वारा सृष्टम रचा गया है इस प्रकार तस्य उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्तारम कर्ता होने पर अपी भी माम मुझ अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्तारम अकर्ता ही विधि ज्ञान नाम कर्मा कर्मफली स्पृहा इम योजना भी कर्म भीन स बध्यती पदछेद न मं कर्माणिपति ने कर्मफली स्प्रिहा मह अभिजाती कर्म भी न सह बध्यते अन्वय शब्दार्थ कर्मफली कर्मों के फल में, में मेरी स्पृहा स्पृहा न नहीं है इसलिए माम मुझे कर्माणि कर्म न लिम्पंती लिप्त नहीं करती इति इस प्रकार यह जो माम मुझे अभिजाती तत्व से जान लेता है सह वह भी कर्मभि कर्मों से न नहीं बद्यति बंधता कर्म पूर्वर मुमुक्षु कर्म तस्म पूर्व पूर्वतरदा कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभिः कुकर्म एव एवं तस्मा पूर्व पूर्वतर कृत अन्वय शब्दार पूर्व पूर्वकाली अपि मु अव इस प्रकार जानकर ही कर्म कर्म कृतम किए हैं तस्मात्लिए तव तो भी पूर्व पूर्वजों द्वारा पूर्वतरम कृतम सदा से किए जाने वाले कर्म कर्मों को एव ही कुरु कर किम कर्म किम कर्मेति किं कर्मेती कवयप्य मोहितावक्षा कर्म यज्ञा मोक्षशीशुभात्द्छेद किम कर्म इति किम अकर्मी अपि अत्र मोहिता ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् प्रवक्षा मोक्षसे अशुभात अन्वय इव शब्दार्थः कर्म कर्म किम् क्या है और अकर्म अकर्म किम् क्या है इति इस प्रकार इसका अत्रणय करने में कवय बुद्धिमान पुरुष अपि भी मोहिता मोहित हो जाते हैं इसलिए तत वह कर्म कर्म तत्व मैं ते तुझे प्रवक्ष्यामि भली भांति समझाकर कहूँगा यत जिसे ज्ञावा जानकर तू अशुभात अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा कर्मणो कर्मणोह्यपि बोधव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च गहना बोधव गम गतिद्चेद कर्म ही अोद्धव बोधवण च चो गहना कर्म गति है अन्वय एवं शब्द कर्म कर्म का स्वरूप अपि भी बोद्धव्यम जानना चाहिए च चा। और अकर्मण अकर्म का स्वरूप भी बौद्धव्य जानना चाहिए च चा। तथा विकर्मण विकर्म का स्वरूप भी बौद्धव्यम जानना चाहिए ही क्योंकि कर्मण कर्म की गति गति गहना गहन है कर्मण्यकर्मय पशी अकर्मणी च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्यु संयुक्त कृष्णकर्मक पदछेद कर्मी पश्यित पशी अकर्मणी चर्म सह बुद्धिमान मनुष्यु सहयुक्त कृष्णकर्मक अन्वय एवं शब्द यहाँ जो मनुष्य कर्मि कर्म में अकर्म अकर्म पशेत देखता है क्या और यह जो अकर्मणि अकर्म में कर्म कर्म देखता है सह वह मनुष्येशु मनुष्यों में बुद्धिमान बुद्धिमान है और सह वह युक्त योगी कृष्ण कर्मकृत समस्त कर्मों को करने वाला है यस्य ये समारंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानग्निद्धकर्माण तमाहुह पंडितं बुध पदछेद यस्य सर्वे सरंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाद्धकर्माण तम पंडितं पंडित बुधा अन्वय एव शब्द ये जिसके सर्वे संपूर्ण शास्त्र सम्मत समारंभा कर्म काम संकल्प संकल्पवर्जिता बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा ज्ञान अग्नि ज्ञानाग्निद्ध कर्माणम जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं तम उस महापुरुष को बुधा ज्ञानी जनभी पंडित पंडित आहु कहते हैं त्यक्वा कर्मफलासमित्यतृप्त निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत् न करोति कर दह, त्यक्त्वा पदछेद त्यक्ता कर्मफलासंगम्यतृप्त निराश्रय कर्मण्यप्रवृत्ता अभी नए किंचिक शब्द कर्मफलासंगम समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्यक्तवा त्याग करके निराश्रय संसार के आश्रय से रहित हो गया है और नित्य तृप्त परमात्मा में नित्य तृप्त है सह वह कर्मणि कर्मो में अभिप्रवृत्त भली भांति बरता हुआ अपि भी वास्तव में किंचित कुछ एव भी न नही कौती कर्ता निराशितात्मा त्यपरिग्रह कर्मा शीर केवल कर्म कुरिषम पदछेद निराशि यतचितात्मा त्यपरिग्रह शारीर कर्मा कर्म अपनोति किल्बिषम् अन्वय एवं शब्दार्थ यत चित्तात्मा जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और त्यक्त सर्वपरिग्रह जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है ऐसा निराशिष आशा रहित पुरुष केवलम केवल शरीरम शरीर संबंधी कर्म कर्म कुरन करता हुआ भी किलबिषम पाप को न नहीं आपनोति प्राप्त होता यदृच्छालाभसंतुष्टो तीतो समह सिद्धा द्वंद्वतीमत्सर सह सिविधी नबध्य से परेद यदिछावसंतुष्ट द्वंद्वाती विमत्सर सीध अपि न निबध्यते अन्वय एवं शब्दार्थः यद्रिच्छा लाभ संतुष्ट जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है विमत्सरः जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है द्वंद्वातीत जो हर्ष शोक आदि द्वंदों से सर्वथा अतीत हो गया है ऐसा सिद्धि, सिद्धिच और असिद्धौ असिद्धि में समह, सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म कृत्वा करता हुआ अपि भी उनसे न नहीं, बंधता। गत नबध्यते बधता गतस मुक्त ज्ञावस्थितचेतस यज्ञाचरत कर्म समयती हा। गत पदछेद गतसंगेतस यज्ञाचर कर्म समयते अन्वय एव शब्द गत से जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है मुक्त जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है ज्ञानवस्थित चेतस जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है ऐसे केवल यज्ञाय।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 ब्रह्मणात ब्रह्मते तेन ग ब्रह्मकर्म समेद ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मान ब्रह्मणा ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा ब्रह्म, ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना अन्वय एवं शब्दार्थ अर्पण जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म ब्रह्म है और हवि हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी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 ोपजुती पदछेद दैवएज योगिन परुवासते ब्रह्मान अपरे यज्ञन एव उपजुती न्वय एवं शब्दार्थः अपरे दूसरे योगिनः योगी, योगी जन देवम् देवताओं की पूजन रूप यज्ञ यज्ञ का एवं पर्युपाशते भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अपरे अन्य योगी जन ब्रह्मानों पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ यज्य के द्वारा एवं यज्ञम आत्मरूप यज्ञ का उपजुहवती हवन किया करते हैं ोत्रदीनंद्रिया संयम जुहवती शब्दीन विषयान्य इंद्रिया अन्ये पदछेद्रोत्रदीन इंद्रियायुती शब्दीषयान इंद्रििया जुह्वती अन्वय इव शब्द अन्े अन योगीजन स्ोत्रदीन स्रोत्रादी, को सम्रिय संयु संयम रूप अग्नियों में जुहवती हवन किया करते हैं और अन्य दूसरे योगी लोग शब्दादीन शब्दादि विषयान समस्त विषयों को इंद्रियाग्निष् इंद्रिय रूप अग्नियों में जुहवती हवन किया करते हैं इंद्रियकर्माणि द्रियकर्मा चापरि चपरी आत्म जुहुति ज्ञानदीपिते ज्ञानदीते पदछेद इंद्रियकर्माणि इंद्रियर्मा च चपरी आत्मसयम योगाग्न जुहवती ज्ञानदीपि इव शब्दार्थः शब्दार्थ असरे योगी जन सर्वाणी इंद्रियकर्माणी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को च्या और चाणकर्माणी प्राण प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान ज्ञानदीपि ज्ञान से प्रकाशित आत्म आत्मसयम आत्म आत्मसयम योग रूप जुह्वती हवन किया करते हैं द्रव्य यज्या, योग द्रव्यय्यापोयोगय्यास तथा परेशय्ञानय्च त संव्रता पदछेद द्रवय तपोय तथापरी स्वाध्यायत संतव्रता शब्दार्थः अपरि कई पुरुष द्रव्य यज्ञाह, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं कितने ही तपो यज्ञाह, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञाह, योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही संशित व्रता अहिंसादी तीक्षण व्रतों से युक्त यतय यत्नशील पुरुष स्वाध्याय स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं अपनी जुहवती प्राणम पानं तथा प्रापाननगती ऋध्वा प्राणायाँ परायणा अपानि जुहवति जुहवती प्राण प्राणेपनम तथा अपरी प्राणापनगती्वा हाराह, सर्वे रायणापरणीता हाँ यज्ञ छपित सर्वेप्येज्ञविदो यकम पदछेद अपरिणीता राषु जुहवती सर्वे अपि इति अति यद यज्ञपीटकलम यज्ञ अन्वय एवं अपरि दूसरे कितने ही योगी जन अपानि अपान वायु में प्राणम प्राण वायु प्राणवायुको जुहवती हवन करते हैं तथा वैसे ही अन्य योगी जन प्राणी वायु में अपानम अपान वायु को हवन करते हैं तथा अपरि अन्य कितने ही नियताहारा नियमित आहार करने वाली प्राणायाम पारायणाह प्राणायाम पारायण पुरुष प्राणापान गति प्राण और अपान की गति को रुद्ध रोककर कर प्राणान प्राणों को प्रादेशु प्राणों में ही जुह्वती हवन किया करते हैं ऐसे ये सर्वे अपि सभी साधक यज्ञ यज्ञपित कलमशाह यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञविद यज्ञों को जानने वाले हैं यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म लोकोस्ते यज्ञस्य नोकोस्तुन्य कुछ पदछेद यज्ञशिष्टातभुज यानी ब्रह्म सनातनमोक अस्या कूता अतमय शब्द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 तो अयम यह लोकह, मनुष्य लोक मनुष्यलोक भी सुखदायक न नहीं अस्ति है फिर अन्य परलोक कृतः कैसे सुखदायक हो सकता है एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान कर्मता विमोक्ष्यसी पदछेदुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखी कर्मज विधितामोक्ष्यस वय एवं शब्दार्थ एवं इस प्रकार और भी बहुविधा बहुत तरह की यज्ञा यज्ञ ब्राह्मण वेद की मुखे वाणी में वीतता विस्तार से कहे गए हैं तान उन सर्वान सबको तू कर्मजान मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाली विधि ज्ञान एवं इस प्रकार तत्व से ज्ञात्वा जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा श्रेयान् द्रवयादा ज्ञानय पर तप कर्माखिलं पाथ ज्ञाने पारप्यती पदछेद शेयान् द्रविया यज्ञात पर तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने ज्ञानी परिसमे अन्वय शब्दार्थः शब्द पार्थ हे परप अर्जुन द्रव्यमयात द्रव्यमय यज्ञ यज्य की अपेक्षा ज्ञान ज्ञान यज्ञ ज्ञानयेया अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म कर्म ज्ञानी ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त हो जाते हैं तद विधि प्रतिपातेन परिप्रश्न सेवया ते ज्ञानम् उपदेक्ष्य पदच्छेदः तत्विद्धि पदछेद्त्पातेन परप्रश्न सेवया ते ज्ञानम् ज्ञान तत्वर्शिन अन्वय इव शब्द तत् उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर विद्धि समझ उनको परिपातेन भली भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवया सेवा करने से और कपट छोड़कर परिप्रश्न सरलतापूर्वक प्रश्न करने से ते वे तत्वदर्शिन परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानिन् ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञानम तत्वज्ञान का उपदेक्ष्य उपदेश करेंगे यज्ञा न पुनर्मोह ं यास्यसि पांडवा ये भूतान्यशेषे द्रक्षत्मथोमयी पदछेद न पुनः यास्यसि पांडवा ये भूतानी अशेषेणा द्रक्ष्यसी आत्मनि अथोमयी न्वय एवं शब्दार्थ यत जिसको ज्ञावा जानकर पुनः फिर तू एवं इस प्रकार मोहम मोह को ना नहीं यासी प्राप्त होगा तथा पांडव हे अर्जुन ये न जिस ज्ञान के द्वारा तू भूतानी संपूर्ण भूतों को अशेषेण निःशेष भाव से पहले आत्मनि अपने में और अथो पीछे मई मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में द्रक्ष्यसी देखेगा अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत सर्वं लवे नृजनमें सतरष्य पदछेद अपि चेत असी पापेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लव वृजनम संतरष्य अन्वय एव शब्द चेत यदि तू अन्य अस्य सब पापेभ्य पापियों से अभी भी पापकृत अधिक पाप करने वाला असी है तो भी तू ज्ञानप्लवन ज्ञानरूपनौका द्वारा एवं निःसंदेह संपूर्ण सम्पूर्णवृजिनम पाप समुद्र से पापसमुद्रसेरष्यसी भली भांति तर जाएगा यथेधांसी समोनि भस्म सात्तेर्जुन सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तथा पदछेद यथाएधांसी सम भस्मसात्ते अर्जुन ज्ञानि सर्वकर्माणे भस्म तथा अन्वय एवं शब्दार्थः अर्जुन हे अर्जुन यथा जैसे समिद प्रज्वलित अग्नि अग्नि एधांसी इंधनों को भस्म भस्ममय भस्मय कुरुते कर देता है तथा वैसे ही ज्ञानाग्नि ज्ञानरूप अग्नि सर्वकर्माणी संपूर्ण कर्मों को भस्म भस्ममय भस्मय कुरुते कर देता है न ही ज्ञानन सदृशम पवित्रमह तत्स्वयं विन्दति पदच्छेदः योग ज्ञानेन विंदती पदछेद इह ज्ञानन तत्स्वयं विद्योग कालन आत्मनि विंदती अन्वय शब्द इस संसार में ज्ञानेन ज्ञान के सदृशम समान पवित्रम पवित्र करने वाला ही निसंदेह कुछ भी न नहीं विद्यते हैं उस ज्ञान को कालेन कितने ही काल से योग संसिद्ध कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकण हु हुआ मनुष्य स्वयं अपनी आप ही आत्मनी आत्मा में विंदती पालिता है श्रद्धा वे तत्परः संयतेन्द्रियः संयतेन्द्रियम ल्वा पर शांति आचिरेगछति पदछेदन ल्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांति अगछति अन्वय शब्द संयतेद्रिय जितेन्द्रिय तत्पर साधनपरायण और श्रद्धावान श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम ज्ञान को लभते प्राप्त होता है तथा ज्ञानम ज्ञान को लब्धवा प्राप्त होकर वह अचिरेण बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ती रूप पराम परम शांतिम शांति को अगछति प्राप्त हो जाता है अज्ञा श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति परो ना, ना सुखम संशयात्म पदछेद अज्ञा अश्रद संशयात्मा विनश्य न अोक अस्खम संशयात्म अन्वय शब्द अज्ञा विवेकहीन और श्रद्धा श्रद्ध रहित आत्मा, संशयात्मा युक्त मनुष्य विनश्यति परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है ऐसी ऐसे संशयात्मन युक्त मनुष्य के लिए न अयम यह लोक लोक अस्ति है न पर परलोक है चा, और न न सुखम सुख ही है योगसन्यस्तकर्माण ज्ञान संिन्न संशय आत्मत न कर्माणी निबधनती धनंजया पदछेद योगसन्यस्तकर्माण ज्ञान संिन्न संशय आत्मवत न कर्माणी निबधनती धनंजया अन्वय एवं शब्दार्थः धनंजय हे धनंजय योग संयस्त जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और ज्ञान संचिन्न संशयम जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है ऐसी आत्मवंतम वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्माणी कर्म न नहीं निबधनंते बांधते तस्माद् तस्संभूत ऋतस्थ ज्ञानाशीनात्मन छिवैन संशय योगोत्ति भारत पदछेद तस्सूत ऋतस्थम ज्ञानासीनाम चित्वा छित्वा संशय योग उतिष्ठ भत शब्दार्थः शब्दाथ इसलिए भारत हे भरतवंशी अर्जुन तू हृतस्थम हृदय में स्थित इस अज्ञानसम भूत अज्ञानजनित आत्मन अपनी संशय संशय का ज्ञासीना विवेक रूप तलवार द्वारा छित्वा छेदन करके योगम समत्व समत्वरूप कर्मयोग में आतिष्ठ स्थित हो जा और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। जादिति गीतासु श्रीमद्भगवीताषत्सु ब्रह्म विद्याजुन संवाद ज्ञानकर्मसो नाम चतु